नारायण नारायण आज का विषय है नाम तो जादू का दीपक ही है एक बार एक स्त्री पवित्र वस्त्र पहनकर रसोई बना रही थी उसी समय उसका बच्चा नींद से जागा और बिछोने में से ही माँ मुझे ले कहकर रोने लगा माँ बोली बेटा मैं तुझे लेने के लिए बहुत अधीर हूँ लेकिन तू कपड़े मात्र उतार कर आकिन वह बच्चा कपड़े उतारने के लिए तैयार नहीं था और माँ माँ कहकर रोने लगी तब पड़ोस की एक स्त्री आई उसने बच्चे के कपड़े उतारे वह बिछोने से बाहर आया तब माँ ने उसे छाती से लगाया हमारा भी उस छोटे बच्चे जैसा ही हो गया है वासना विकार अहम भाव आदि के कपड़े उतारे बिना ही हम परमेश्वर से मिलना चाहते हैं तो फिर हमारी और उसकी भेंट कैसे हो परमेश्वर भी माता की तरह अत्यंत प्रेमयुक्त और सहनशील है स्नेहशील है उसकी हमसे मिलने की बड़ी प्रबल इच्छा है किंतु जब तक हम अपने अंग पर के आवरण उतार नहीं देते तब तक परमेश्वर हमें अपने पास आने नहीं देते संत हमें परमेश्वर के प्रति अग्रसर होने का मार्ग दिखाते हैं हम उस मार्ग से जाएं तो हमें अवश्य भगवान की प्राप्ति होगी तुम लोगों ने पुराणों में पढ़ा ही होगा कि जब दुर्योधन और अर्जुन श्री के पास गए तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जो मुझे चाहता हो उसे मेरी सारी सेना और दूसरी चीज़ें नहीं मिलेंगी यह सुनकर दर्योधन ने उसकी सारी सेना मांग ली अर्जुन को सच्चा आनंद हुआ क्योंकि उसे जो वस्तु चाहिए थी वह मिल रही है और वह यह जानता था कि एक परमेश्वर के बिना बाकी सब व्यर्थ है प्राण के बिना हजारों शरीर किस काम के कुछ लोग यह भी कह सकते हैं परमेश्वर तो सात समुद्रों के पार रहता है वह तो शेष शाही है इसीलिए वह हम जैसे सामान्य मनुष्य को प्राप्त होना बड़ी कठिन बात है किंतु संतों ने हम पर बहुत बड़े उपकार किए हैं उन्होंने नाम रूपी जादू का दीपक ही हमारे हाथ में दे दिया है उसमें केवल सत्संगति का तेल मात्र सदा डालना चाहिए तो काम हो जाएगा हाँ यह दिया बुझे नहीं इसके लिए बहुत सावधान रहना पड़ता है मैं त्रिवार सत्य कहता हूँ कि जो नीति से बरत कर नाम स्मरण करता रहेगा उसे नाम से प्रेम होगा ही नीति सब बातों की नींव है उस नींव के बिना इमारत टिक नहीं पाएगी तीन बातों को अत्यंत सजग रहकर संभालो पर स्त्री माता के समान मानो पर धन और पर निंदा को विष्टा के समान मानो और जो भी परिस्थिति हो नाम स्मरण करना मत छोड़ो तुम्हें भगवान से अवश्य प्रेम होगा नारायण नारायण